महा बाहु इसे ले जाएए यह हम लोगों के मन बहकाव के लिए रहेगा राजन महा बाहु यद्यपी हमारे इस आस्रम पर बहुत से पवित्र इवं दर्शनी म्रग एक साथ आकर चरते हैं तथा स्रमर काली पूंच वाली चमरी गाये चमर सफेद पूँच वाली चमरी गाय रीच चित कवरी म्रगों के जुंड वानर तथा सुन्दर रूप वाले महावली किन्नर भी विचरन करते हैं तथा पे आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसी तपस्वी तेजसी सौम्य और दिप्तिमान म्रग नहीं देखा था। जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ हो हु। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है इसका रूप अद्भुत है इसकी शोभा अवर्णनीय है इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी सुंदर है विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है यदि यह मृग जीते जी आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगी और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा जब हमारे वनवासी कि अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा प्रभु इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के आपके मेरी सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा पुरुष सिंह यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुमणमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूं यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेक्षाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विषमय उत्पन्न कर दिया है इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूं सुनहरी जोमावली इंद्रनील मणि के समान सींग उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदी युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा देवी सीता की पूर्वक्त बात को सुनकर उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर उसके उस रूप पर ललचाकर और श्री सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो तो सही विदेह नंदनी श्री सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है वास्तव में इसका रूप है भी बहुत सुंदर अपने रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा सुमित्रानंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहां से सकता है टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियां इस मृग के शरीर का आश्रेले सुनहरे बिंदुओं से विचित्रत बड़ी शोभा पा रही है देखो ना जब यह झमई लेता है तब उसके मुख से प्रजलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है इसका मुख संपूर्ण इन्द्र नील मणि के समान हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है उधर शंख और मोती के समान सफेद है यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा लक्ष्मण राजा लोग बड़े-बड़े वनों बड़े में मृगया खेलते समय मांस मृगचर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए वे धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं क्योंकि वहां मणि रत्न और स्वर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं लक्ष्मण कोष की वृद्धि करने वाला वह वा धन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं लक्ष्मण अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थसाधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं हम रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े कपर सुंदरी विदेह राजनन्दिनी श्री सीता मेरे साथ बैठेंगे कदली कोमल ऊंचे चितकबरे और नीलक ग्रोम वाले मृग विशेष प्रिय कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष रवीण विशेष प्रकार के बकरे और अभी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती ऐसा मेरा विश्वास है यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग मृगशरण छत्र है यह दोनों ही दिव्य मृग इनमें से एक तारामृग और दूसरा मही मृग है लक्ष्मण तुम मुझे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही है मृग हो यदि यह राक्षस की माया ही हो तुम भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए क्योंकि अपवित्र दुष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्म करने वाले मारीच ने वन में विचرتे समय पहले अनेक अनेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महा धनुर्धर नरेशों का वध किया है अतः इस मृग के रूप में इसका मैं बद अवश्य करने योग्य है इसी वन में पहले बातापे नामक राक्षस रहता था जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता था और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियों को नष्ट कर देता था वहां बातापे एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोवश तेजस्वी महामुनि श्री अगस्त जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया उनके पेट में पहुंच गया श्राद्ध के अंत में जौह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ तब उस बातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले वातापी तुमने बिना सोचे बिचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तरसकृत किया है उसी पाप से अब तुम पच गए लक्ष्मण जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करें उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए जैसे बातापी श्री अगस्त के द्वारा नष्ट हुआ उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहां सावधानी के साथ नेथलेस कुमारी की रक्षा करो रहगुणंदन हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह श्री सीता की रक्षा के अधीन है मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण देखो इस मृग का चरम हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है इसीलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूं इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा लक्ष्मण तुम आश्रम पर रहकर श्री सीता के साथ सावधान रहना सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं इस का बाण से इस चितकवरे मृग को मार नहीं डालता हूं मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौटाऊंगा लक्ष्मण बुद्धिमान पक्षी ग्रद्धराजटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं उनके साथ ही यहां सदा सावधान रहना मिथलेश कुमारी स्री सीता को अपने सर्णचन में लेकर प्रतिक्षन सब दिसाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन ने रहना।